बी मूव ऑन टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि नेहा शर्मा का है इंदौर से नेहा पूछते हैं अगर हर समय आप ही किसी रिश्ते में झुके रहे तो क्या करना चाहिए और दूसरा सवाल कि जब समझना आए कि करियर में क्या करें तो कैसे समझें कि क्या सही है तो करियर का और एक रिश्तों का रिश्तों को तो जिस प्रकार से अभी तक हमारी जो समझ बनी है लोगों की आज जो भी परंपरा है उसमें कुल मिलाकर समझौते को ही रिश्ता बना के चले हैं और जो जो जो लोग भी समझौता करते चले जाते हैं उनके रिश्ते थोड़े दिन टिके रहते हैं तो कहीं ना कहीं समझौता कोई सुख है ऐसा तो लगता नहीं है और बड़ी समस्या ना आए उसके लिए छोटी समस्या को स्वीकारते रहना ही समझौता है या बड़े दुख से बचने के लिए छोटे दुख को स्वीकार लें तो कहीं कहीं के मजबूरी में ही समझौते विधि से ही हम लोग रिश्तों को चला रहे हैं अभी दृष्टिकोण ये बनना चाहिए कि एक रिश्तों का सही आधार क्या होगा और रिश्ते में इन आधार के बिना यदि जीने जाते हैं तो कुल मिलाकर संवेदनाएं और सुविधाओं के आधार पर ही जीने का स्वरूप बनता है या कोई भय होता है या कोई प्रलोभन होता है तो भय प्रलोभन संवेदना सुविधा इत्यादि के लिए जो जीने का स्वरूप बनता है उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ही बनता है और वो हमारे लिए खुशहाली कारण नहीं है तब ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए एक मानव के जीने का क्या लक्ष्य होता है एक मानवीय लक्ष्य क्या है अगर उससे एक आदमी सहमत होता है उसी अर्थ में दूसरा भी सहमत होता है तब दोनों खुशहाली के साथ इस प्रकार से इस संबंध पूर्वक को जी सकते हैं इसमें यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दोनों ही दोनों ही पक्ष यदि एक लक्ष्य से सहमत होंगे तभी ये संबंध का एक जो ओरिजिनल स्वरूप है वो निकल के आता है लेकिन इसमें यह भी है कि जो समझ समझदार है वही जिम्मेदार है यदि एक आदमी को भी समझ में आता है कि मानवीय लक्ष्य क्या है जीने का सही प्रयोजन क्या है उसके साथ जोड़कर यदि रिश्तों को पहचानने की बात एक आदमी योग्यता के रूप में बनती है तो वो दूसरे के लिए भी एक प्रकार का अवसर है और वहाँ से एक गाड़ी सही ट्रैक पर चल सकती है आगे हम लोग बढ़ सकते हैं